श्री माँ शारदा देवी स्वामी शारदानंद श्री रामकृष्ण के तिरुधान के बाद कई वर्ष बीत चुके हैं इस बी श्री के भक्तों की संख्या अधिक नहीं तो कुछ बढ़ ही गई हैं उन लोगों में से अनेक जयराम भाटी जाया करते थे 1907 सौ ईस्वी के अंत में डॉक्टर ज्ञानेंद्रनाथ कांजीलाल वहां गए थे वे गांव वालों के लिए जरूरी दवाएँ सांस ले गए थे और उनसे गाँव वालों की सेवा की थी उनका नाम सुनकर उस समय दूर दूर से बहुत लोग आते थे यह देख श्रीमान ने खुश होकर कहा था मेरा गुणी लड़का आया है लोग भला क्यों नहीं आएंगे ग्रामवासियों ने विविध प्रकार से डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी और जब वे कलकत्ता लौटने लगे तब स्वयं माँ गांव के बाहर तक उनके साथ आई थी उस बार जयराम बाटी में श्री माँ का स्वास्थ्य विशेष अच्छा नहीं था पैर में गठिया की बीमारी थी ही डॉक्टर कांजीलाल के चले जाने के कुछ दिन बाद ही उन्हें खूब जोरों का बुखार चढ़ आया शरीर का उत्ताप इतना बढ़ गया कि उनके नज़दीक के लोग डर गए एक रात बुखार में उन्हें बड़बड़ाते सुना गया जाना होगा नहीं क्यों राधे के लिए अच्छी बात है वही होगा ऐसा लगा जैसे वे श्री रामकृष्ण से बातें कर रही हों मां विदा चाहती है पर श्री रामकृष्ण उन्हें राधु के लिए ठहराने को कहते हैं जो हो जाने के समय डॉक्टर कांजीलाल कुछ पेटेंट दवाएँ रख गए थे उनमें से ही एक का व्यवहार करने से वे उस बार चंगी होठी सीमा के गांव में रहने पर भी स्वामी शारदानंद जी सर्वदा पत्र द्वारा अथवा आदमी भेजकर उनकी खोज खबर लेते रहते और प्रयोजन के अनुसार रुपया पैसा और दवा दारू भेज दिया करते थे वे श्री को कलकत्ता लाने का आग्रह भी दिखाते थे परंतु उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे इस बार भी बीमारी की खबर पर उन्होंने कलकत्ता आने के लिए कई बार श्री से अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं आई इसी बीच कलकत्ते में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया श्री जब कलकत्ता आती थी तब अनेक समय उन्हें भक्तों के घर ठहरना पड़ता था यद्यपि वे बहुत सहनशील थी तथापि दूसरों के घर अनिवार्य कारणों से उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता में रुकावट होते देख शारदानंद जी को बड़ा दुख होता था फिर सिमा के साथ उनके दो चार आत्मी स्वजन और भक्त महिलाएं रहा ही करती थीं गृहस्थों के लिए इतने लोगों का प्रबंध करना मुश्किल और अधिक खर्च की बात थी किराए के मकान में सेवकों के साथ रहने की व्यवस्था करना भी स्वामी शारदानंद और सन्यासियों के लिए आसान नहीं था साथ ही समय पर उपयुक्त मकान भी नहीं मिलता था और यदि मिलता भी तो उसके गंगाजी से दूर पड़ने के कारण श्रीमा को गंगा स्नान करने में बड़ी असुविधा होती थी इसके अलावा उद्बोधन पत्रिका के संचालन तथा उस कार्य के करने वाले साधुओं के रहने के लिए भी मकान की आवश्यकता थी इन सब बातों को सोच शारदानंद जी ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई उन्होंने निश्चय किया कि वे श्री के लिए बाग बाजार में एक पक्का मकान बनवाएंगे श्री केदार चंद्रदास ने ठाकुरबाड़ी बनाने के लिए बाग बाजार के गोपाल नियोगी लेन में सवा तीन कट्ठा जमीन 18 जुलाई 1906 ईस्वी को बेलुर मठ को दान दी पहले उस जमीन पर उद्बोधन के लिए एक खपरेल का घर बनाने का प्रस्ताव हुआ लेकिन शारदा नंद पक्का मकान बनाना चाहते थे मकान बनाने के लिए उस समय उनके हाथ में पुस्तक की बिक्री के 2,700 रुपए थे हिसाब लगाने पर पता चला कि यह रकम नींव डालने में ही खत्म हो जाएगी जो भी कर्ज लेकर मकान पूरा करने की आशा से वे उसी का प्रयत्न करने लगे इसमें अनेक आपत्तियां उठी फिर भी श्रीमा के आशीर्वाद के भरोसे 5,700 रुपए सात ऋण लेकर 1907 के अंत में वे मकान के काम में आखिर उतर ही पड़े अवश्य ही इसमें खर्च पूरा ना हुआ और भी रुपये इकट्ठे करने पड़े अंत में अथक परिश्रम के फलस्वरूप ग्यारह हजार रुपये इकट्ठे कर गृह निर्माण कार्य समाप्त किया गया और 1908 ईस्वी के अंत में उद्बोधन कार्यालय नए मकान में लाया गया इस मकान में उस समय नीचे छह दूसरी मंजिल में तीन तथा तीसरी मंजिल में एक इस प्रकार कुल दस कमरे थे नीचे के कमरे उद्बोधन के लिए निर्दिष्ट रखे गए श्रीमा तब जयराम भाटी में ही थी मकान तैयार हो जाने की खबर सुनकर भी उन्होंने उस समय नहीं आना चाहा। १९०८ सौ ईस्वी की एक घटना यहाँ उल्लेख योग्य है इस वर्ष फाल्गुन के अंत में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव कामारपुकुर में करने के लिए काकुड़गाछी योगोद्यान से स्वामी योगविनोद वहाँ गए उत्सव को सर्वांग सुंदर तथा साफल्य मंडित बनाने के लिए वे जयराम बाटी से श्रीमा को ले आए उत्सव में श्रीमा को बड़ा आनंद मिला था इसके बाद ही जयराम बाटी में एक नई परिस्थिति उठ खड़ी हुई उसके समाधान के लिए श्रीमा ने अपनी परम विश्वस्त धीर गंभीर संतान स्वामी शारदानंद को बुला भेजा श्यामा देवी के देह त्याग के बाद से श्री ही अपने भाइयों की अभिभाविका थी लेकिन अव्य तथा भावजे सभी बालिग हो गए थे उनके आपस का मनोमालिन्य तथा स्वार्थ का संघर्ष हर विषय में प्रबल रूप से दिखाई पड़ने लगा अतः दूसरा उपाय न देख श्रीमान ने निश्चय किया कि भाइयों के इच्छानुसार संपत्ति का बंटवारा कर देना ही अच्छा है इसमें मध्यस्थता करने के लिए शारदानंद जी का वहाँ जाना आवश्यक हो गया तेईस मार्च उन्नीस ईस्वी को स्वामी शारदानंद जी योगिन माँ गोलाप माँ तथा एक ब्रह्मचारी के साथ रवाना हो दूसरे दिन जयराम भाटी पहुँचे बाद में वे नवासन कामार पकूर आदि स्थान भी घूम आए इस समय भी देखा जाता था कि वैसे ही कार्य आने पर भी सरत महाराज अधिकतर समय सबके साथ श्री राम कृष्ण का प्रसंग आदि किया करते अथवा स्वामी जी के ज्ञान योग का संपादन करते रहते श्री उस समय बहुत ही व्यस्त रहा करती थी पारिवारिक दैनंदिन कामों के अलावा वे शारदानंद जी के लिए दोनों वक्त कुछ व्यंजनादि बनाती पानी पड़ने से आंगन उबड़ खाबड़ हो जाता सो वे अपने हाथों से उसे बराबर कर देती यद एक ब्रह्मचारी के मन में श्री की सहायता करने का आग्रह हुआ पर श्री के हाथ से जयराम भाटी में उस प्रकार का काम लेने में मामियों की बदनामी होगी इसलिए शारदानंद जी ने उसे सावधान कर दिया इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर जगह जमीन की नाप जोक करने के लिए कुआल पाड़े से श्रीयुद्ध केदारनाथ दत्त को लाया गया उन्होंने आकर सारे कामों का भार ले लिया उधर स्वामी शारदानंद जी का दैनंदिन सत्संग तथा संपादन कार्य पूर्ववत ही चलने लगा जमीन की नाप हो जाने पर बंटवारे का प्रश्न आया उस समय सब कागजात काली मामा के पास थे इसे प्रसन्न मामा अपने जिम्मे रखना चाहते थे इसलिए पहले कागजात के बांटने का ही प्रश्न उठा लेकिन स्वामी शारदानंद जी ने राय दी कि जमीन और कागजात सभी एक साथ ही बांटे जाएंगे बड़े मामा को यह पसंद ना आया इसलिए जिस कमरे में बैठकर बातें हो रही थी वहाँ से शारदानंद जी के जरा सा अन्यत्र जाते ही उन्होंने कागजात को अपने कब्जे में कर लेना चाहा इसमें दोनों भाइयों में छीना झपटी शुरू हो गई ऐसे समय शारदानंद जी के आ जाने से बड़े मामा विफल मनोरथ हो बैठ गए वास्तव में गृहस्थों के घर ऐसे मौके पर जिस प्रकार का मनोमालिन्य तथा गोलमाल हुआ करता है उपस्थित क्षेत्र में उसकी जरा भी कमी नहीं थी तो भी देखा गया कि शारदानंद जी नित्य की भांति सुमेरुवत अचल अटल हैं और श्री भी उन पर ही निर्भर रह इन बातों के ऊर्धव में स्वामहिमा में प्रतिष्ठित हैं माँ के इस स्थित प्रज्ञत्व पर दृष्टि आकर्षित कर एक दिन शारदानंद जी ने कहा था हम लोगों को देखते हो जरा सा उन्नीस बीस होने पर हम सब क्रोध से आग बबूले हो जाते हैं लेकिन माँ को देखो इनके भाइयों ने कैसा उधम मचा रखा है पर वे ज्यों के त्यों धीर स्थिर हैं बंटवारे की व्यवस्था हो जाने पर यथा यथासमय पंचनामा लिखना शुरू हुआ स्वामी शारदानंदजी ताजपुर के श्री शारदा प्रसाद चट्टोपाध्याय और जीवटा के श्रीयुक्त शंभुचंद्र राय पंच थे शारदा बाबू ने मामा के द्वारा श्रीमान से पूछवाया कि वे किस कमरे में रहना चाहती हैं श्रीमान ने उत्तर भिजवाया चूहे बिल खोदते हैं सांप उनमें रहते हैं शारदा बाबू ने दोबारा कहला भेजा कि जगह जमीन घर बार सभी के बंटवारे हो रहे हैं ऐसी हालत में कोई कमरा निर्दिष्ट न रहने पर जयराम बाटी में वे रहेंगी कैसे इस बार भी श्री ने उत्तर दिया दो दिन प्रसन्न के घर दो दिन काली के घर रहूँगी फिर कुछ न पूछकर कर शारदा बाबू ने माँ के व्यवहार में आए कमरे को प्रसन्न मामा के हिस्से में डाल दिया पंचनामे के लिखा पढ़ी हो जाने पर कौतलपुर में रजिस्ट्री हुई और मामा लोगों ने अपनी अपनी संपत्ति पर कब्जा किया इसके बाद श्री माँ ने योगीन माँ तथा गोलाब माँ से कलकत्ते जाने की अपनी इच्छा प्रकट की उनके इच्छानुसार शारदानंद जी ने जाने का दिन इक्कीस मई शुक्रवार ठीक किया उस दिन शाम को चार गाड़ियां कुआलपाड़ा पहुँचेंगी और कुछ आराम कर लेने के बाद फिर वहाँ से विष्णुपुर के लिए रवाना होंगे ऐसा ठीक हुआ लेकिन गाड़ियों को पहुँचने में देर हो गई गाड़ियां जब शाम के बहुत बाद आठ नौ बजे कुआलपाड़ा पहुँची तब गांव वाले भक्तों ने श्रीमा की गाड़ी से बैलों को खोल दिया और खुद गाड़ी खींचते खींचते सब के सब श्री केदारनाथ दत्त के मकान पर पहुँचे देर होने देर होने के कारण यह मालूम हुआ कि शीहड़ के रास्ते में नदी के किनारे गाड़ियाँ दलदल में फंस गई थी कुआलपाड़ा में श्री को केदार बाबू के ठाकुर घर में तथा और सबको स्थानीय विद्यालय में आराम करने को स्थान दिया गया इतनी देर होगी यह किसी को नहीं नहीं समझा था इसलिए शाम के जलपान के लिए कुछ मिठाइयाँ ला रखी गई थी रात को वे सब भोजन करेंगे या बात तो उनके ध्यान में रंच मात्र भी नहीं थी इसलिए वे लोग निश्चिंत मन से श्री माँ के साथ धर्म चर्चा करने लगे इधर ऐसी परिस्थिति में खाने की व्यवस्था होना स्वाभाविक जान कलकत्ता जाने वाले लोग निश्चेत रहे आखिर जब उन्हें सारी बात मालूम हुई तो उन्होंने देखा कि समय बेकार नष्ट हो रहा है तब बड़ों के आदेश से ब्रह्मचारी ने दरवाजे के पास जाकर पुकारा बहुत देर हो रही है तब सब, सब लोग गाड़ी पर सवार हो विष्णुपुर की ओर चले रास्ते में दस बजे रात को वे कोतुलपुर में उतरे और वहाँ एक हलवाई की दुकान से किसी प्रकार गरम गरम पूरी ला स्थानीय शांतिनाथ के मंदिर में खाया पिया तेईस मार्च उन्नीस सौ नौ ईस्वी रविवार को सवेरे उद्बोधन के मकान में श्रीमान ने शुभ पदार्पण किया श्री माँ को निज मकान के अपने कमरे में देख मातृवस्तु श्रीमद शारदानंद जी ने अपने सारे परिश्रम को सार्थक समझा इस मकान की स्थिति उतनी सुंदर न होने पर भी बहुत बातों में श्री के लिए अनुकूल थी मकान के सामने वाले जमीन पर उस समय कोई कुटिया न थी वह खुला मैदान था जहां कभी कभी केवल पालतू पशु चरा फिरा करते थे पास में भागीरथी थी छत पर से गंगा जी के दर्शन होते थे मकान देखकर भक्त भक्तजननी अत्यंत आनंदित हुई और शारदानंद जी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया दूसरी मंजिल पर ठाकुर घर में वेदी पर श्री कृष्ण को स्थापित किया गया भगनी ने वेदिता ने अपने हाथों से वेदी के लिए सुंदर रेशमी चंदोवा तैयार कर दिया बगल के कमरे में श्रीमा के लिए एक नई खाट और राधु के लिए उसी की बगल में पुराना पलंग लगा दिया गया जब व्यवस्था देख श्रीमा बोली ठाकुर को छोड़ मेरा रहना मुश्किल है उचित भी नहीं तब फिर खाट और पलंग दोनों उठाकर ठाकुर घर में रखे गए पहली रात इसी तरह कटी दूसरे दिन श्री माँ बोली कि उन्हें खाट पर सोने में अड़चन मालूम पड़ती है क्योंकि राधु को छोड़ वे अकेली सो नहीं सकती और राधु भी उन्हें छोड़ नहीं रह सकती है इसलिए माँ की इच्छा अनुसार शारदानंद जी ने पूर्वोक्त एक ही पलंग पर दोनों के सोने की व्यवस्था कर दी खाट दूसरी जगह हटा दी गई इस प्रकार छोटे बड़े सभी कामों में शारदानंद जी अपने को माँ का सेवा ज्ञान उसी के अनुसार बरतने लगी श्री के प्रति पूजनीय स्वामी शारदानंद जी की अपूर्व भक्ति तथा तो माँ के उन पर अनुपम स्नेह का यदि थोड़ा परिचय न दें तो उनके अलौकिक संबंध की समुचित धारणा नहीं होगी इसलिए यहाँ कुछ घटनाओं का उल्लेख हम कर रहे हैं इन घटनाओं का समय निर्देश करना वर्तमान उद्देश्य के लिए अनावश्यक है कठिन भी है इसलिए जहाँ संभव होगा समय का केवल आभास देकर ही हम घटनाओं को लिखते जाएंगे 1920 के आरंभ में शारदा नंद काशीधाम में थे ऐसे समय में जब देश से श्री के कलकत्ता जाने की बात चली तब वे बोली शरत कलकत्ते में नहीं है ऐसी हालत में मेरे वहां जाने की बात उठ ही नहीं सकती किसके पास भला जाऊंगी? मेरे वहां रहते शरद यदि कहता है मां कुछ दिनों के लिए अन्यत्र जाता हूं तो मैं यही कहती हूँ जरा ठहरो बेटा मैं पहले यहाँ से कदम बढ़ाऊँ उसके बाद तुम जाना शरद को छोड़कर भला हमारा बोझ कौन संभालेगा उन्होंने दूसरे एक दिन कहा था शरद जितने दिन है जितने दिन है उतने दिन वहाँ मेरा रहना हो सकता है इसके बाद मेरा बोझ उठा सके ऐसा किसी को देखती नहीं हूँ शरद सब तरह से कर सकता है वह मेरा भार वाहक है सुनने वाले ने शायद माँ से पूछ लिया महाराज स्वामी ब्रह्मानंद नहीं कर सकते माँ ने उत्तर दिया नहीं रखाल में वह भाव नहीं है वह झंझट नहीं बर्दाश्त कर सकता मन ही मन कर सकता है या किसी से करा सकता है राखाव का भाव ही अलग है प्रश्न किया गया और बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद माँ बोली नहीं वह भी नहीं कर सकता पर वे तो मठ का संचालन करते हैं सो हो परिस्थितियों का झंझट दूर से खबर ले सकता है और भी एक दिन बोली मेरा झंझट संभालना मुश्किल है शरद के सिवा मेरा भार कोई नहीं ले सक सकेगा रांची के एक भक्त जयराम भाटी आए और श्री से बोले आपको कुछ दिन के लिए ले जाने को आया हूँ मकान वगैरह किराए पर ले रखा है मां ने पूछा शरद यह बात जानता है भक्त बोले नहीं मां ने जवाब दिया तब मेरा जाना हो नहीं सकता शरद आकर लौट गया है पहले कलकत्ता जाऊँ वह यदि कहे तो फिर देखा जाएगा भक्त ने फिर कहा माँ हम लोगों की सारी व्यवस्था जो हो चुकी है इस पर माँ ने उत्तर दिया तुम लोगों ने पहले बिना बताए व्यवस्था की भक्त के चले जाने पर मां बोली बेटी वे लोग मुझे ले जाना बहुत आसान समझते हैं वे सब केवल आडम्बर करना जानते हैं और भी एक बार ढाका में कागज छपवा दिया कि मैं ढाका जाऊंगी पर मुझे तो इसकी खबर ही नहीं थी दो चार दिन सभी कर सकते हैं मेरा भार लेना क्या आसान है शरद के सिवा कोई मेरा भार उठा सके ऐसा तो देखती नहीं वह मेरा बासुकी है हजार फंड लेकर काम करता है जहाँ पानी चूता है वहीं छाता लेकर खड़ा हो जाता है श्री सुरेंद्रनाथ मजुमदार एक दिन अपने भाई सुरेंद्रनाथ को ले श्रीमा के पास दीक्षा के लिए उपस्थित हुए उस समय श्रीमा अस्वस्थ थी इसलिए कुछ दिनों के बाद आने को कहा सुरेंद्र बाबू न, न मानकर हठ लगे तब मां ने कहा शरद के पास जाओ वह जैसी व्यवस्था करेगा वैसा होगा भक्त ने आग्रह किया हम और किसी को नहीं जानते आपके पास आए हैं आपको दीक्षा देनी ही पड़ेगी मां ने उत्तर दिया कैसी बातें करते हो शरत मेरे माथे का मड़ी है शरद जो कहेगा वही होगा मां इन बातों को इतनी दृढ़ता से बोली कि भक्त ने समझ लिया कि आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं है अतिव शारदानंद जी के पास जाकर उन्होंने दीक्षा का प्रस्ताव किया वे भी बोले कि श्री माँ की अस्वस्थता के समय दीक्षा होना असंभव है तब भक्तों ने श्री माँ की सब बातें एक एक करके निवेदित की सब सुनकर शारदानंद जी कुछ देर तक निस्तब्ध रहे और फिर बोले माँ ने ऐसा कहा है अच्छी बात है तो तुम लोग अमुक दिन तैयार होकर आओ अपने आराध्या देवी के निकट इस प्रकार सम्मान पाने पर भी शारदानंद जी को अभिमान छू तक नहीं पाया था तब उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखना प्रारंभ किया था एक छोटे कमरे में दफ्तर खोलवे आरंभ करने को ही थे कि इसी समय एक भक्त ने आकर प्रणाम किया शारदानंद जी उस भक्त की ओर देख कौतुक के साथ बोले इतना लंबा प्रणाम जो करते हो इसका मतलब तो भला बताओ भक्त ने कहा यह या, या महाराज आपको यदि प्रणाम न करूं तो करूं किसको दैन्य की प्रतिमूर्ति शरद महाराज ने प्रत्युत्तर दिया तुम्हें जिनकी कृपा मिली है उन्हीं के भरोसे मैं भी बैठा हूं। उनकी यदि इच्छा हो तो तुम्हें वे मेरे आसन पर बिठा सकती है शरत महाराज अपने को माँ के घर का पहरेदार ही समझते थे लेकिन स्वेच्छा से उठाया हुआ पहरेदार का यह काम सब समय सुखदायी नहीं होता था एक दिन बारिश बारीशाला के भक्त श्री सुरेंद्रनाथ राय माते दर्शन की इच्छा से हरिशन रोड से पैदल चलते चलते पसीने से तर हो दो तीन दिन तीन बजे उद्बोधन पहुँचे उसके कुछ ही मिनट पहले माताजी बाहर से आकर आराम कर रही थी सुरेंद्र बाबू को सीढ़ी से ऊपर जाते देख द्वारि शारदानंद जी बोले इस समय माँ के पास नहीं जाने दूंगा वे अभी ही बाहर से थक कर लौटी हैं भक्त अपने जोश में उन्हें मानो ठेल कर चले गए और बोले क्या माँ अकेली आपकी ही है पर ऊपर जा अपने किए कर्म पर अनुतप्त हो सोचने लगे लौटते समय यदि मुलाकात न हो तो अच्छा है श्री माँ को भी अपने अन्यान अन्याय के बारे में बताया वे ढाढ़स देती हुई बोली कि संतान का कोई दोष नहीं है और उनके लड़के भी अपराध पर ध्यान नहीं देते फिर भी संकुचित हो भक्त ने उतरते उतरते देखा कि शारदानंद जी ठीक उसी जगह एक ही तरफ पहरे पर नियुक्त हैं उन्होंने प्रणाम किया तथा किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी इस पर शारदा नंद जी ने उन्हें छाती से लगाकर कहा अपराध किस बात का इस प्रकार व्याकुल न होने से क्या उनके दर्शन मिल सकते हैं नए मकान में आने के कुछ हफ्तों के अंदर ही श्री को छोटी चेचक निकल आई उस समय उन्हें बाग बाजार स्ट्रीट के एक सीतला देवी पूजक की चिकित्सा में रखा गया ब्राह्मण रोज आते थे एवं माता जी उन्हें अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करती थी तथा उनकी पद धूलि लेती थी प्रतिवाद करते हुए एक दिन एक सेवक ने उनसे कहा कि यह विनय प्रदर्शन फपता नहीं विशेषकर जब ब्राह्मण चरित्रहीन हो माने सहज भाव से उत्तर दिया नहीं कुछ भी हो ब्राह्मण है वे इसको सम्मान तो देना ही चाहिए ठाकुर तो तोड़ने नहीं आए थे रोग सैया से उठकर सीमा ने आरोग्य स्नान किया और स्वामी शांतानंद से कहा मैं बहुत दुर्बल हो गया हूं खुद उपवास नहीं कर सकूँगी तुम्हें मेरी ओर से शीतला देवी के लिए उपवास करो और पूजा चढ़ा आओ तदनुसार शांतानंद जी चित्तपुर के पास देवी को पूजा चढ़ा आए निरोग हो जाने पर सीमा को गोलाब माँ और गो योगिन माँ के साथ सलील बाबू की गाड़ी पर विभिन्न स्थानों में ले जाया जाता इस तरह वे पारसनाथ का मंदिर राम राजा तला हावड़ा में नवगोपाल बाबू के घर आदि स्थानों में तथा दो बार 21 अगस्त 6 सितंबर जन्माष्टमी के दिन काकुड़ गाछी योगोद्यान में गई 12 सितंबर को मिनरवा थिएटर में पांडव गौरव अभिनय के समय देवमूर्ति का आविर्भाव देख तथा सुललित गाने सुनवे समाधि हुई थी इस अभिनय में गिरीश बाबू कंचुकी बने थे अब से गोलाक मां श्रीमा के मकान में ही रहने लगी वे छोटी मामी के साथ ठाकुर घर के पास वाले कमरे में सोया करती थी इसी में मां तेल मलती तथा पान लगाती थी दक्षिण वाली कोठरी उस समय भोज कच्छी थी योगिन मां उस समय दोनों वक्त आती थी आकर भंडार से सामान निकालती और साफ काटती थी इस मकान में श्री के आगमन के बाद एक बार एक नंबर लक्ष्मी दत्त लेन के दत्त लोगों के घर यतीन मित्र का कीर्तन हुआ था इस उपलक्ष में श्रीमा तथा भक्तगण निमंत्रित हुए थे मित्र महाशय पेशेदार कीर्तनिया न होने पर भी अच्छे गायक थे उस दिन मथुर कीर्तन को कीर्तन हो रहा था माथुर कीर्तन हो रहा था वह समूचा विरह से भरा था कीर्तन के भाव तथा संगीत के माधुर्य से सभी मुग्ध हो गए थे चिकसिक के भीतर स्त्री भक्तों के बीच बैठे श्री माँ अर्धबाह्य दशा को प्राप्त हुई धीरे धीरे यतिन बाबू की विदाई का समय आया उन्हें ट्रेन से दूसरी जगह जाना था इसलिए वे विरह के मध्य में ही गाना समाप्त करने जा रहे हैं यह देख भाभा विष्णु श्री माँ ने गोलाप मां से कहलवाया किर्तन को मिलन में समाप्त करना उचित है यतिन बाबू ने मिलन के गीत गाकर कीर्तन समाप्त किया और श्री के उद्देश्य से प्रणाम करके विदा ली इधर मिलन गीत के भाव तान लय और स्वर माधुर्य ने एक ऐसे अपूर्व वातावरण की सृष्टि कर दी कि श्री गाने के अंत में एकदम बेसूद बैठी रही उनमें बाहरी ज्ञान बिल्कुल न था ऐसी भावावस्था के साथ सुपरिचित बुद्धिमती गोलाप माँ को श्री का भाव समझने में देर न लगी उन्होंने हाथ पकड़कर श्री को उठाया एवं थोड़े से जलपान के बाद गाड़ी में ले जाकर बिठाया गाड़ी पर चढ़ने के समय उन्होंने देखा कि अब अपने वश में नहीं है उनके पैर इधर के उधर पड़ रहे हैं इसलिए उन्हें पकड़ कर चढ़ाना पड़ा उद्बोधन पहुँचने पर उन्हें दो आदमी पकड़ कर ठाकुर घर में ले गए वहाँ भी वे निष्पन्द भाव से खड़ी रही पुकारने पर कोई उत्तर नहीं बल्कि भी नहीं गिरती यह हालत देख गुलाब माँ एक बार इस तरह का भाव वृंदावन में देखा था और आज यह देखा उस रात को किसी प्रकार भी उनका मन बाह्य भूमि पर नहीं उतर रहा है यह देख भक्तों ने परामर्श किया कि उन्हें मां कहकर पुकारना ही ठीक होगा क्योंकि संतान के कल्याण हेतु तो अवतीर्ण जननी संतानों की पुकार अवश्य सुनेगी। तदनुसार एक भक्त उनके कान के पास माँ कहकर पुकारने लगे इससे उनके देह में कुछ स्पंदन देखा गया थोड़ी देर बाद वे स्पष्ट रूप स्वर में बोली, क्यों बेटा भक्तों ने स्वस्थि की सांस ली इसके बाद श्रीमान ने ठाकुर को यथाविधि भोग चढ़ाया और स्वाभाविक रूप से बातचीत करने लगी शारदानंद जी के हाथों में उस समय बहुत से काम थे मां की सेवा रामकृष्ण मठ मिशन का संचालन ऋण शोध आदि के लिए लीला प्रसंग का प्रणयन माँ के दर्शनों के निमित्त आए हुए भक्त स्त्री पुरुषों को मीठी मीठी बातों से संतुष्ट करना इत्यादि इत्यादि इन्हीं कामों के बीच फिर वे मां के आदेश से उन्हें संध्या के बाद भजन संगीत भी सुनाते थे संध्या आरती के बाद जब आदि समाप्त करके किसी किसी दिन मां कहला भेजती शरद को दो एक गीत गाने को कहो नीचे के बैठक खाने में तान पुरा तबला डुग्गी आदि रहा करता था आज्ञा पाते ही आलस्य रही सुकंठ गायक गाना प्रारंभ कर देते थे उसी बार करीब छः महीने उस मकान में बिता कर, छब्बीस नवंबर 1909 मंगलवार को श्री माँ जयराम भाटी के लिए रवाना हुई इसी साल चौदह दिसंबर उद्बोधन के मकान को बढ़ाने के लिए बगल वाली जमीन के टुकड़े को सवा कट्टा अर्थात अठारह सौ में शारदा नंद जी ने खरीदा पीछे 1915 सौ ईस्वी के प्रारंभ में और कई कमरे बनवाकर तथा पहले वाले मकान के साथ उन्हें जोड़कर माँ का वर्तमान समूचा मकान तैयार किया गया सीमा इस बार भी जयराम बाटी जाते समय कोवालपाड़ा में उतरी थी भक्तों ने उनके पथ में कमल बिछा रखे थे वे उन पर से चलकर कर विश्राम गृह में गई फिर स्नान और कुछ जलपान कर लेने पर जयराम बाटी गई सात आठ महीने के बाद ही वे फिर कोवालपाड़ा होती हुई कलकत्ता आई एवं केदार बाबू की मां को भी सांथ लेती आई इसी समय सुना गया कि उनके दक्षिण भारत जाने की बातचीत चल रही है इस बार वे कलकत्ते में आधे अगहन तक अपने मकान में थे। उस समय काफ़ी सर्दी पड़ने लगी थी जिससे भक्तों ने श्री को गरम गंजी पहनानी चाहिए तदनुसार पूजनी शरत महाराज के दिए दस रुपये से एक अच्छी सी गंजी लाई गई इसे पाकर श्री खूब आनंदित हुई तथा तीन दिन तक इसे उन्होंने पहना भी लेकिन चौथे दिन उन्होंने मन की बात खोल कही स्त्रियों को क्या कुर्ता पहनना चाहिए बेटा फिर भी तुम लोगों का मन रखने के लिए मैंने तीन दिन इसे पहन लिया आखिर उसे खोल कर रख दिया फिर बदन से नहीं लगाया कुर्ता न पहनने पर भी बगल के नीचे छोटी सी गाठ लगा वे इस प्रकार धोती पहनती थी कि समुचा शरीर अच्छी तरह से ढक जाता था वास्तव में वे विलासिता को कभी प्रश्न नहीं देती थी शहर में रहकर भी वे जिस प्रकार गाँव की सरलता की रक्षा करती थी उसे देख आँखें तृप्त हो जाती थी